सत्रहवा प्रकरण इस प्रकरण में अष्टावक्र जी यह बता रहे हैं कि तत्वज्ञान का अधिकारी वह है जो अनावश्यक आकांक्षाओं से स्वयं को मुक्त किए हुए हैं क्योंकि आकांक्षाओं के जाल में उलझ उल्ज, उलझा व्यक्ति ज्ञान के इस मार्ग पर चल ही नहीं सकेगा और यदि चलेगा तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा द्रूह है शास्त्रों ने इस ओर संकेत किया है धारा, कवयो पंथ के धारा परत खगेश नहीं नारा वे फिर आगे कहते हैं कि जो भोग एवं योग दोनों के प्रति निराकांक्षी हैं ऐसा व्यक्ति तो सदा मुक्त ही है क्योंकि संसार बंधन नहीं है बंधन तो तुम्हारी इच्छाएं हैं फिर वे मुक्त व्यक्ति की कसौटी बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर अविचलित बना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है मनुष्य का काम के प्रति जबरदस्त आकर्षण है और मृत्यु से वह अत्यधिक भयभीत रहता है ये राग और भय ही उसे संसार में आसक्त बनाए रखते हैं यदि वह काम वासना एवं मृत्यु भय से मुक्त हो जाए तो फिर वह निश्चित ही मुक्त है अष्टावक्र जी का यह सूत्र मुक्ति को परखने की कसौटी है यदि आप समीप में बैठी अति सुंदर प्रीति युक्त स्त्री से पा को पाकर अविचलित बने रहते हैं और सामने खड़े सामने खड़ी मौत को देखकर भी भयभीत नहीं होते तो समझ लो कि आप मुक्त ही हैं इस प्रकरण का एक अन्य सूत्र है सुख दुखे नरे नारियापस्सु विशेषो नैव धीर सर्वत्र समदर्शिनः अर्थात समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में नर और नारी में संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है संसार सागर से यदि पार जाना है तो जीवन रूपी नौका को संतुलित बनाए रखना बहुत जरूरी है यदि नौका डगमगाई तो पार जाना तो दूर बीच मार्ग में ही वह डूब जाएगी जीवन नौका का माझी मन है इसमें उठने वाले विक्षेप मन को विचलित कर देते हैं और तब नाव के डगमगाने और डूबने की संभावनाएं बढ़ जाती है जीवन में सुख दुख संपत्ति विपत्ति आती जाती रहती है नर का नारी के प्रति और नारी का नर के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है जिससे मनुष्य वासना के वशीभूत होकर अपने मन पर नियंत्रण खो देता है और उसका मन विचलित हो जाता है इसी प्रकार संपत्ति और सुख आने पर वह इतराने लगता है तथा तो विपत्ति और दुख आने पर व्यतीत होने लगता है इन दोनों ही स्थितियों में मन विचलित होने लगता है मन के विचलन से बुद्धि का संतुलन गड़बड़ा जाता है और भवसागर में जीवन नौका के डूबने की आशंका आशंकाएँ बढ़ जाती है इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में मन का संतुलन बनाए रखो इसे असंतुलित नहीं होने दो यदि तुम समदर्शी समान हो जाते हो तो फिर तुम संसार सागर से पार हो मुक्ति प्राप्त कर सकते हो इस प्रकरण का एक अंतिम सूत्र और लेते हैं न मुक्तो विषयद्वेष्टा न व विषय लोलुप असंसक्त मना प्राप्त प्राप्त उपास उपासनुते अर्थात मुक्त पुरुष न विषयों से देश करता है न विषय लोलुप होता है वह सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है जीवन मुक्त पुरुष न तो विषयों से देश करता है और न ही विषय लोलुप होता है वह तो अनासक्त भाव से जीवन जीता है यानी प्राप्त वस्तु का भोग करता है और अप्राप्त की चिंता नहीं करता अज्ञानी को जो मिला है उससे भी दुखी हुए और जो नहीं मिला है उसके लिए चिंतित दुखी व्यथित एवं तनावग्रस्त है अतएव ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता साधु विषयों से द्वेष के कारण दुखी है संसारी विषया शक्ति से दुखी है सुखी तो वह है जो इन सबसे परे है अष्टावक्र ज जी का संकेत यह है कि मुक्ति के लिए आनंद के लिए संसार से भागना नहीं है अपितु केवल जागना भर है संसार को छोड़ने में भी दुख है और पकड़े रहने में भी दुख है अतः छोड़ने एवं पकड़ने की बात न सोचकर सहज भाव से संसार में रहो और प्राप्त का उपभोग करते हुए तथा अप्राप्त की चिंता न करते हुए आनंदपूर्वक जीवन जीओ भोग भोगना बुरा नहीं है भोगों में आसक्ति बुरी है भोग यदि बुरे होते तो परमात्मा उन्हें बनाता ही क्यों भोगों की रचना ही क्यों करता संसार एवं संसार को वस्तु में परमात्मा ने हमारे जीवन के उपयोग उपभोग के लिए ही तो बनाई है तो फिर उन्हें त्याज्य निंदनीय उपेक्षणीय एवं हेय क्यों समझा कहा जाए यदि हम संसार की उपेक्षा करते हैं उसकी निंदा करते हैं तो फिर तो यह उसके रचयिता निर्माता का अपमान होगा रचना का निरादर अनादर करने से रचनाकार का अपमान होता है अतएव भोगों का तिरस्कार करना भी उचित नहीं है इनमें आसक्त होना पुनः पुनः उनके भोगों की इच्छा रखना इन्हें मन में बसाए रखना बुरा है त्याग भाव से उपयोग करना बुरा नहीं है इस उपनिषद के सूत्र तेरे तेन त्य भुंजी था का अनुसरण करते हुए ही भोगों का उपभोग करना चाहिए अष्टावक्र जी का संदेश यह है कि न तो विषयों से द्वेष रखो और न विषय लोलुप बनो दोनों ही स्थितियों में विषय तुम्हारे मन में बसे रहेंगे तुम्हारे चिंतन में बने रहेंगे जैसे मित्र और शत्रु दोनों तुम्हारे मन में बसे रहते हैं ऐसे ही विषयों के प्रति जो तुम्हारा त्याग भाव या ग्रहण भाव है वह विषयों को तुम्हारे मन में बसाए रखेगा अतः तुम इसके प्रति उदासीन भाव रखो इससे विषय तुम्हारे चिंतन में नहीं आएंगे और तुम उनसे मुक्त रहोगे संसार में तो रहो पर संसार को मन में मत रखो संसार में रहने से नहीं बल्कि संसार को मन में रखने से व्यक्ति के पतन की संभावना रहती है समुद्र में नाव रहे तब तक तो ठीक है पर यदि समुद्र जल नाव में आ जाए जल नाव में भर जाए तब तो नाव डूबे बिना नहीं रहेगी ठीक यही स्थिति संसार एवं सांसारिक विषयों के हैं इनके मध्य रहने एवं भोगने में खतरा नहीं है खतरा तो इनको मन में भर लेने पर उठ खड़ा होता है अतवन रागी बनो न विरागी बनो और वितिरागी बनो ऐसा करके आनंदपूर्वक जीवन जीते हुए मोक्ष के अधिकारी बन सकोगे इसी निस्सर्ष से साथ सत्रहवा प्रकरण पूर्ण होता है